सवन तो नंबर श्लोक का विचार हुआ प्रारब्ध का विचार चल रहा है जो मुख्य रूप से ज्ञान में पहुंच गया है उसका तो कोई प्रारब्ध नहीं होता उसके संचित कर्म भी नहीं है आगामी कर्म भी नहीं है प्रारब्ध भी नहीं है यानी ज्ञान की पराकाष्ठा में जो पहुंचा हुआ किंतु जीवन मुक्ति अवस्था में जब है तो उसको आत्माकार वृत्ति में भी होता है तो बाहर विषयाकार वृत्ति भी होती है समय समय पर उसकी जीवन मुक्ति अवस्था में भोजन आदि की ख्याल होता है उसको नहीं होता यह बात नहीं है स्नान आदि भोजन आदि का ख्याल होता है तो उस स्थिति में प्रारब्ध का विचार है वहां प्रारब्ध है जब तक बाह्य विषय को हमारी मनोवृत्ति बनती है बाह्य विषयों को लेकर के तब तक प्रारब्ध का विचार होता है जब बाह्य विषयाकार वृत्ति बिल्कुल ही नहीं है जहाँ वहाँ प्रारब्ध का विचार नहीं करके कहा प्रारब्धम बलवत्तरम दो कर्म तो ऐसे हैं ज्ञानी के लिए अपने आप चले जाएंगे संचित कर्म ऐसा है आत्मज्ञान हो जाता है तो संचित कर्म सबके सब, सब समाप्त हो जाते हैं नष्ट हो जाते मैंने ज्ञान से पहले जो कर्म किए ज्ञान से नाश और ज्ञानोत्तर जो कर्म होगा उस ज्ञानी के शरीर से जो कुछ कर्म होगा उसके साथ उसका कोई संपर्क ही नहीं होता कर्तापना नहीं है उसमें कर्तापना नहीं तो वो भी नहीं होगा रह गया बात एक प्रारब्ध कर्म जो फल दे रहा है अभी को छोड़ा हुआ बाण जैसा है जैसे बाढ़ छोड़ दिया लक्ष्य गलत हो गया करके आगे विचार करने पर वो बाढ़ रुकेगा नहीं वो तो अपना काम करके पूरा करके ही रुकेगा वैसे प्रारब्ध कर्म पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है शरीर बनने से पहले से तैयार है यह भोग देना शुरू कर दिया है छोड़ा हुआ बाण जैसा है तो अभी प्रारब्ध भोगते हुए बीच में आकर के ज्ञान हो गया है आपको वो ज्ञान प्रारब्ध को रोक नहीं सकता तो प्रारब्ध को तो भोग से ही नाश होगा प्रारब्ध पूरा करना पड़ेगा भोग से जिसका जैसा लिखा होगा वैसे चलेगा इसलिए कोई भी संदेह नहीं करना चाहेगी महात्मा क्यों रोगी होते हैं प्रारब्ध ऐसे तो ही रोगी होगा शरीर होगा जैसा होगा वैसे होगा इसमें कुछ नहीं कर सकते ज्ञान से तो वही दो कर्मों को काटा जा सकता है अज्ञानी के पास में तीनों कर्म साथ होंगे संचित कर्म भी होगा क्रियमान भी होगा प्रारब्ध भी होगा ज्ञानी के पास में एक ही कर्म है संचित कर्म समाप्त है ज्ञान के द्वारा आगामी जो ज्ञानोत्तर जो कर्म होगा वो कर्म छूता ही नहीं उसको असंगता लाई है जीवन में केवल प्रारब्ध एक कर्म है भोग से समाप्त कर दो तो प्रारब्धम बलवितरां खलुदियाम भोगे न तस् क्षय प्रारंभ इतना बलवान है जो विद्वान माने विदाम माने विद्वान माने आत्मव्यता जो होगा जीवन मुक्ति में तो उसके लिए भी बलवान है वो भोगे बिना जाता है भोग से क्षय होता है यही है कि अन्य दो कर्म तो ज्ञान के द्वारा एक का नाश होगा सम्यक ज्ञान हुतासन नाग संचिता दो कर्म तो सम्यक ज्ञान रूपी जो अग्नि जल गई अहम ब्रह्माष्टी में पहुंचा है व्यक्ति तो वही सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि है उस अग्नि में दो तो विलय हो गए संचित कर्म और आगामी कर्म दो का तो विनाश हो जाता प्रारब्ध का विनाश नहीं होता ज्ञान एक व्यक्ति का प्रारब्ध नहीं ये कहना चाहते हैं कौन है वो व्यक्ति ब्रह्मात्मय के अवेक्षकन्वय तया ये सर्वदा संस्थित ब्रह्माकार वृत्ति में ही सर्वदा निरंतर पड़े हैं मैंने ज्ञान की पराकाष्ठा में है शुरुआती ज्ञान काल में तो विषयाकार वृत्ति भी बनती है ब्रह्माकार वृत्ति भी बनेगी दोनों वृत्ति उस काल में प्रारम्भ है माना जाएगा किंतु तो? एक अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति होगा ज्ञान की जो पराकास्था बोलते हैं आत्मय ब्रह्मात्मय के मवेक्ष तन्मय तया ये सर्वदा संस्थित जो लोग उसी में तन्मय होकर के ब्रह्माकार वृत्ति में रह रहे हैं जो ज्ञानी लोग तेषा तत् प्रतम नहीं कुछ कभी उनका जैसा होगा प्रारब्ध से होगा कोई खिलाएगा किंतु वहाँ प्रारब्ध का विचार नहीं होगा वो अंतिम कास्ता है ज्ञान के यानी अंतिम क्षण की बात है वहाँ प्रारब्ध का विचार नहीं होगा तेषा तत् उनके लिए तीनों कर्म नहीं कुछ कभी भी नहीं है तीनों कर्म नहीं संचित भी नहीं है क्रियमाण भी नहीं है प्रारंभ भी नहीं उनका ब्रह्म ही बटे निर्गुण वो तो निर्गुण अवस्था में पहुंचे हुए हैं ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म बन के बैठे हुए हैं कोई मनुष्य का भान उनका नहीं है मैं मनुष्य ऐसा भान ही नहीं है ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते इस दृढ़ता में पहुंच गए अहम ब्रह्माष्टी तो वहां प्रारंभ तो तीनों कर्म नहीं होते और जीवन मुक्त जो अवस्था में देखती है उनके पास दो कर्म नहीं होता कौन कर्म संचित कर्म और आगामी कर्म एक कर्म होता है उनके पास बाकी संसारी के पास तीन कर्म होते हैं। उनका प्रारब्ध भी है क्रियण भी है संचित कर्मों का विभाग ऐसा है आगे करते उपाधितात्म भीही न केवल ब्रह्मात्मन आत्म ठीक मुने प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता केवल उपादात्मल ब्रह्त्मन मुने मुनेब्द सद्भाव कथा नयुक्ता नुक्ता स्वंध कथागृत उपाधि के जो तादाद में मैंने शरीर आदि जो उपाधि है ये तादाद में से जो हट गया जो व्यक्ति शरीर का भान नहीं है शरीर से अलग हो गया जैसे मकान को देखने वाला मकान से अलग वैसे शरीर का दृष्टा में शरीर से अलग हूं बिल्कुल अलग हो गया हो मैने मैं करते समय शुद्ध साक्षी में जब मैं होता हो शरीर को लेकर मई नहीं होता हो, हो जो उपाधि के संबंध है तादाद में संबंध से विहीन हो गए जो लोग मैंने शरीर से अपने को बिल्कुल अलग कर रखा जो मैं वो केवल ब्रह्मात्मना व आत्म ने तिस्तों में वो तो ब्रह्माकार वृत्ति में अपने आप में रह रहा है वो व्यक्ति क्योंकि शरीरादि में आश्रित नहीं है जो व्यक्ति शरीर को लेकर के कभी भी अपने को शरीर सहित नहीं मान रहा है कि अपने को अलग मान रहा है जो उपाधि तादात्म्य भीही न केवल उपाधि जो शरीराधि उपाधि है उसके साथ में जो तादात्म्य संसारी माने तादात्म्य अवस्था को संसारी बोलते हैं शरीर के साथ जब हमारी एकता होकर के हम व्यवहार करते हैं उस काल में हम महात्मा ने संसारी होते हैं शरीर ले लेकर के जब चलता है तो उपाधि तादाद में रहित केवल ब्रह्मात्मा ब्रह्म रूप से रह रहा है माने शरीर से बिल्कुल अलग ऐसी स्थिति में जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है तो उस आत्मनि तिष्ट में अपने आप में रह रहा है किसी शरीर आदि में नहीं अपने आप में रह रहा है जो मुनि मुनि माने मननशील व्यक्ति को मुनि बोलते हैं माना एक रिसर्च करके चलता है मनन में जाता है वो मुनि होता है माने ये आत्मा के आत्मान आत्मा विवेचन में अति गहराई में जो पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा उसका उसके उपाध यह मुनि मननात् मुनि मनन एक रिसर्च जो बोलते हैं वो यह मनन शब्द से होता है तो जो मनन को मुनि कहते हैं ऐसे मुनि का, का माना केवल अपने आप में है शरीर से बिल्कुल अलग अपने को मान करके बैठा हुआ जो मुनि होगा उसको प्रारब्ध सद्भाव कथा नहीं वहां पर प्रारब्ध की अस्तित्व की कथा चर्चा करना ठीक नहीं शरीर से जब अलग होकर के बड़ा पैदा हुआ है जो व्यक्ति शरीर गया नहीं है किंतु शरीर होते हुए अपने को शरीर से अलग कर दिया जिसने वहां प्रारब्ध की जो सत्व सद्भाव माने सत्ता अस्तित्व की कथा माने चर्चा नयुक्ता वहां ठीक नहीं करता प्रारब्ध की चर्चा वहां है जहां शरीर के साथ में खुला मिला अवस्था में व्यक्ति है वहां प्रारब्ध की चर्चा होती है शरीर से बिल्कुल अलग भाव में जो व्यक्ति पहुंचा हो वहां प्रारब्ध की चर्चा करना ठीक नहीं है आत्मा में क्या प्रारब्ध होना है वहां प्रारब्ध की चर्चा ही प्रारब्ध की चर्चा वहां ठीक नहीं है क्यों दृष्टान्त देते हैं स्वप्नार्थ संबंध कथे व जागृत जैसे स्वप्न में जिस जिस पदार्थों के साथ संबंध हुआ था बैल बना था हाथी बनाता चिड़िया बन के उड़ रहा था, था ना यही जो जागृत में घूमने वाला स्वप्न में कभी चिड़िया बन के उड़ता है कभी बैल बन के घास खाता है यही जो अभी मनुष्य हो गने वाला कभी हाथी बनकर के लक्ड़ चबाता है स्वप्न में ऐसा स्वप्न आ जाता है अपने आप हाथी बनना ऐसा भी हो जाता है वहां तादाद घटा में एक हाथी हूं भाव था स्वप्न में कहा था मैं बैल हूं बैल रूप में अपने को पाया होगा तो उस काल में मैं बैल हूं बोलता था स्वप्न में कुत्ता बिल्ली जैसे आया हो आकार बना हो अपने बना किंतु जब जगता है तो उस शरीर के साथ में अब में है कि नहीं उसका जो स्वप्न में जिन जिन शरीर के साथ में संबंध था किसी दिन बैल बनता है किसी दिन हाथी बनता है कभी ऊंट बनेगा कभी खच्चर बनेगा ऐसा बनता है स्वप्न में जब तो जगता है तो उस शरीर से बिल्कुल हट जाता है तो, तो कहा ये कह रहे हैं यहां स्वप्नार्थ संबंध तथा युव जागृत जैसे स्वप्न में जो जो विषय के साथ में तादाद में हुआ था जागृत में जब वो हट गया तो वह स्वप्न के कर्म का प्रारब्ध उसके साथ होता नहीं मानते नहीं जैसे नहीं मानते हैं उसी प्रकार वह स्वप्न शरीर से हट गया तो स्वप्न के कर्म लिबायमान नहीं होते उससे स्वप्न में जो बनके चला था उसे हटा कब हटा जगने पर तो यहां भी इस व्यवहारिक जगत से वो जगा हुआ होता है जगा हुआ होता है ये शरीर से ये व्यवहारिक शरीर से वो जगा हुआ है जैसे सोपना से जागने वाला सोपना के कर्म से लिपायमान नहीं होता वहाँ प्रारब्ध चिंता नहीं होती उसी प्रकार ये व्यवहारिक जगत से जगा हुआ है ये जिज्ञानी जो है व्यवहारिक जगत से जगा हुआ है तो वहाँ प्रारब्ध की कथा नहीं होती उसके बारे में प्रारब्ध की चर्चा नहीं होगी बिल्कुल शरीर से अलग भाव में जो बैठा होगा शरीर से तादाद में हट गया होगा जिसका बिल्कुल तो वहाँ प्रारब्ध की चर्चा नहीं होती प्रारब्ध की चर्चा वही है कभी शरीर में कभी आत्मा में दोनों तरफ हो रहा हो तो उस स्थिति में माना साधक अवस्था में साहब अवस्था में प्रारब्ध की कोई बात ही नहीं है अवस्था में प्रकार ज्ञान अवस्था वहां प्रारब्ध की बात नहीं है साधक अवस्था जिसको बोलते हैं इधर भी होता है कभी मन कभी बाहर होता है कभी भीतर होता है कभी आत्मा कार्य कभी है है में प्रारब्ध आगे मनुष्याकारगिण्य प्रपंचे कौत्य हंंता ममता किंतु स्वयं तिष्ठति जागरेण देहो देहोपयोगिन्न्य प्रपंचे सर्वत्य दे दे हंताम ममता किंतु स्वयं ठषति जागरण स्वप्न का कर्म इसको ले जगने बाद नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है रात्रि में स्वप्न देखा क्या पाप कर्म किया या पुण्य कर्म किया कुछ किया है रात या किसी के गले में चाकू फूपा क्या किसी के अच्छा यज्ञ आदि अनुष्ठान किया स्वप्न आ जाते हैं ऐसे हो जाता है कर्म किया है इसमें यही बीच नहीं स्वप्न में जगने पर वो कर्म लेमान नहीं होता क्यों नहीं होता कहते हैं उन कर्मों में अभिमान छोड़ देता है जगने के बाद यही कहते हैं न प्रबुद्ध प्रतिभास देहे देहो पयोगिनी अति च जो जगा हुआ जो व्यक्ति है स्वप्न से आया जागृत नहीं प्रबुद्ध बने जगा हुआ व्यक्ति प्रतिभाष देहे जो प्रादिवासिक शरीर था वहां का स्वप्न में ये शरीर नहीं था जीवात्मा यही है देखने वाला किंतु शरीर तो अलग ही था ये नहीं था जो प्रतिभाष देह है प्रादिवासिक सत्ता का शरीर चल रहा था स्वप्न में और उस शरीर के लिए उपयोगी जो दिश विषय भोग कर रहा था उस शरीर के लिए कौन शरीर जो स्वप्न के शरीर था बैल बनता है किसी दिन तो क्या वह दाल रोटी खाता है घास खाता है घास खाता है तो नहीं, मनुष्य भाव बुला हुआ बताऊ तो अति देह के उपयोगी माने वो जो शरीर बना हुआ था कौन सा शरीर प्रातिभाषिक शरीर है जिस शरीर में होगा वो मनुष्य शरीर में होगा तो दाल रोटी आदि प्रपंच बनेगा खाने पीने का बैल आदि बना होगा तो भाषा आदि खाने का प्रपंच बनेगा वो विषय होगा उसका जो प्रतिभाष देहे प्रबुद्ध व्यक्ति जो जागृत में जो आ गया स्वप्न से जागृत में आ वो प्रबुद्ध है ये वह प्रादिभाषिक जो शरीर में अहमता नहीं होती है जो स्वप्न का शरीर में जगने के बाद में मई बुद्धि नहीं होती है उस काल में मई बुद्धि थी, अब अलग हो गया वहां से कौन जो तो जगा हुआ बेटी स्वप्न के शरीर में अब मई नहीं करेगा तब जागृत में आने के बाद उसमें मैं नहीं करता अथवा वो जो देह के उपयोगी पदार्थ थे स्वप्न में जो शरीर बना था और उस शरीर के अनुकूल जो विषय बने हुए थे उसमें ममता भी नहीं करेगा अब जगने के बाद वो मेरे विषय है नहीं बोलेगा जगने के बाद माने उस शरीर में अहमता नहीं करता है कब वहां तो कर रहा था कब नहीं करता जगने के बाद स्वप्न के शरीर में मैंने स्वप्न देखा बोला अहमता नहीं करता उस शरीर में और उस समय का जो विषय होगा उस देह के उपयोगी विषय स्वप्नीय शरीर के लिए उसमें ममता भी नहीं करता कब जगने के बाद प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं करोती अहमताम ममताम इदमताम कहते हैं वहां अहमता भी नहीं करता ममता भी और इदमता भी नहीं बोलता कम तो जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न शरीर में ये तो फिर हो जाता कैसे वो व्यक्ति स्वप्न के शरीर में अहम बुद्धि नहीं करेगा वहां उस समय करता था तब नहीं करेगा जब जग जाता है तब और स्वप्न के विषय में ममता बुद्धि भी उसकी नहीं होती है। मेरे हैं करके नहीं मानता उसको बिल्कुल अलग हो जाता है जाग जगा हुआ व्यक्ति किंतु स्वयं की स्थिति जागृ फिर जागृत अवस्था में स्वयं अकेला रहता है उन विषयों के साथ उस शरीर के साथ बिल्कुल तादाद में हटा करके अकेला हो जाता है जैसा ये दृष्टांत है वैसे ही वो जो आत्मजत्ता पुरुष होता है इस व्यावहारिक जगत से उठा, उठा, उठा। जगा हुआ होता है यहाँ पे सामान्य जीव की चर्चा होगी स्वप्न से जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न के विषय में अहमता नहीं करता वहीं से ये व्यावहारिक सत्ता से जो जाग करके परमार्थ सत्ता में जो पहुंचा हुआ है योगी ब्रह्म देता अहम ब्रह्माष्टमी इसमें बैठा होगा तो ये शरीर में अहमता नहीं करेगा ममता भी नहीं करेगा तो शरीर से जो कर्म होगा वो लिपायमान भी नहीं होगा ये कहना चाहते हैं न तस् मिथ्यार्थ समा न संग्रहस्त जगतो विदृष्ट न त मिथ्यासमने संग्रह्जगत वो जो सो करके जो जगा हुआ व्यक्ति है अभी अभी जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न से जागृत में आया तो यही कहा पूर्व में कि स्वप्न में जो शरीर बना था और स्वप्न में जो विषय मिले थे वो शरीर में अब अहमता नहीं करेगा कब कर? जगने के जगने के बाद उस शरीर मैं नहीं बोलता उस काल में तो मैं नहीं कर रहा था स्वप्निया शरीर में जब जग जाता है तब वहां अहम नहीं करेगा शरीर उस शरीर और उस समय का जो विषय में मेरा पना भी नहीं होता उसको तब जगने पर यह दृष्टांत दिया वैसे यहां घटाना है व्यावहारिक सत्ता में जो व्यक्ति है व्यावहारिक सत्ता से जो उठ जाए ये तो प्रातिभाषिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता में आने वाले का दृष्टांत दिया तो ये दृष्टांत से हमको तो क्या समझना है जो व्यावहारिक जगत से उठा हुआ व्यक्ति होगा जगा हुआ व्यक्ति वो कौन होगा वो आत्मव्य आत्मविजानी है उसमें अब ये व्यावहारिक कालीन जो शरीर मनुष्यादी शरीर और मनुष्यादी उपयोग की जो भोग्य पदार्थ उसमें अहमता ममता नहीं होता दोनों ने कह दिखाना है इसके लिए शरीर के जागृत में आने पर अहमता ममता टूट जाती है दिखा न तत्स्य मिथ्यार्थ समर्थ नजर जो जग जाता है उस समय में तो आपाधा भी कर रहा था विश्वों का स्वप्न में जो बना था बैल बना तो घास के लिए मरमेट कर रहा था वो मनुष्य बना हो तो दाल रूटी आदि जो मर भीट रहा था स्वप्न में किंतु जगता है तो उस समय के शरीर और उस समय के भोग्य पदार्थों को समर्थन करने की इच्छा नहीं होती है इसकी जिसमें जगनेता जब स्वप्न से जागृत में आता है न तस्या उस व्यक्ति का जगा हुआ जो व्यक्ति है जब जग गया अभी कोई पारमार्थिक सत्ता हमने व्यावहारिक सत्ता भी सो करके उठा हुआ व्यक्ति का न तस् तत् तो जागृत में आये हुआ व्यक्ति का निथ्यार्थ समर्थन इच्छा न भवे जो मिथ्या विषय थे कहा स्वप्न के उसको समर्थन करने की इच्छा समर्थन करना माने उस शरीर में मैं कहना उन विषयों में मेरा कहना ये समर्थन की इच्छा नहीं होती है समर्थन नहीं करेगा वो कौन जगा हुआ व्यक्ति सोपनीय शरीर में मई पने का समर्थन नहीं करता और सोपने के विषयों में मेरा पने मेरा करके समर्थन भी नहीं करता जगा हुआ व्यक्ति न तस् मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा करते उसकी मिथ्या तो विषय जो स्वप्न के विषय है शरीर भी और विषय भी दोनों में समर्थन करने की इच्छा नहीं होती है माने मई करके वो शरीर में अब समर्थन नहीं करेगा उस काल में तो कर रहा था जब जग गया उस शरीर में मैं ऐसा समर्थन नहीं देता और वो जो विषय थे स्वप्न के उसमें मेरा ऐसा समर्थन भी नहीं करेगा तब जगने पर न संग्रह और उस विषयों का संग्रह भी नहीं जाता राजा हो गया था बहुत माल ताल थे स्वप्न में ऐसा भी स्वप्न आता है किन्तु जागृत में उन पदार्थों को ढूंढने भी नहीं लगेगा कि ये था वो था कहाँ गया चलो ढूंढो संग्रह भी नहीं करता उन पदार्थों का स्वप्न में जो जो थे उसका संग्रह जागृत में नहीं करता उन विषयों का संग्रह नहीं करता जागृत में आने पर जो कुछ भी था वहां एक विषारी राजा बन गया स्वप्न में तो जगने के बाद अरे मेरा कुर्सी कहाँ है अमुक कहाँ गए ऐसा ढूंढता भी नहीं उन विषयों में समर्थन भी नहीं करता है उनकी संग्रह करने की इच्छा भी नहीं करता वो एक क्षण पहले स्वप्न में क्या दृश्य था और एक क्षण के बाद में जब यहां आता है तो वो दृश्य के संग्रह करने की इच्छा भी नहीं करता क्यों क्या मानता है उसको झूठा क्या संग्रह छाई नहीं ऐसे दिखाता मानता है वस्तु हो तो संग्रह करे जागृत में आया हुआ व्यक्ति स्वप्न में हीराबो आदि जो भी मिले उसका संग्रह करने की इच्छा भी नहीं करता संग्रह करने की इच्छा भी नहीं करता जगत के विषय में जो भी है उसके भी ऐसे देखा है स्वप्न से आया हुआ व्यक्ति स्वप्न के पदार्थों को फिर पाने की इच्छा भी नहीं करता तत्रानुवृत्ति यदि चैन मृतार्थ वो जो झूठा अर्थ है स्वप्न का अगर इसके अनुवृत्ति है उसमें आसक्ति अभी होती है जगने पर जिस स्वप्न के विषय में यदि आसक्ति बनती है या अगर यदि बनती है बनती तो है ही नहीं झूठा ही समझता है स्वप्न को न शरीर में आ आसक्ति ना विषय में आ आसक्ति दोनों ही मानता है किंतु तत्रानुवृत्ति यदिचेत मृषा अर्थ उस मृषा थ्रुचे अर्थ में यदि अनुवृत्ति ये है आ सकती है पानी की इच्छा हो रही है स्वप्न के विषय मुझे, मुझे मिल जाए ऐसी इच्छा होती हो न निद्राया मुक्त ध्रुवम वो तो फिर निद्रा से अभी छूटा नहीं ऐसा माना जाता वो तो व्यक्ति निद्रा से अलग नहीं हुआ अभी निद्रा में ये माना जाएगा अगर जगने के बाद भी निद्रा के पदार्थों को इच्छा करता हो तो उस स्थिति में क्या मानेंगे अभी निद्रा में ही है वो ऐसा माना जाता है यह तो हो गया दृष्टान्त तो पूरा हो गया माने जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न के विषय शरीर में अहमता ममता बिल्कुल नहीं करता वो शरीर में मैं पना भी नहीं करता उन तत्कालीन जो विषय थे स्वप्न के उसमें मेरे ऐसा बुद्धि भी करता। नहीं करता नहीं बनाता ऐसा देखा ठीक अब आइए यहां इसी प्रकार ये जो व्यावहारिक सत्ता से उठा हुआ जो पुरुष होगा ये तो एक संसारी पुरुष की चर्चा होगी स्वप्न से उठने के बाद में स्वप्न के शरीर में अहम बुद्धि नहीं करता और स्वप्न के विषय में मेरा बुद्धि ममता भी नहीं करता यदि करता है तो अभी जगह ही नहीं हुआ ठीक इसी प्रकार तत्व अब बोलना चाहते हैं अब सिद्धांत में लाते हैं परे ब्रह्मणि वर्तमानः तद ब्रह्म नीक्षते स्वप्न विलोकिताे तथा प्राशनमोचनाद परे ब्रह्मणि वर्तमानः यथा तथा आत्मना तिस्थति नाम्य दीक्षते यथा स्वप्न विलोकता थे तथा तो मोचनादे निद्रा से जगा हुआ व्यक्ति का दृष्टांत दिया हुआ है जैसे निद्रा से जगा हुआ व्यक्ति ये व्यावहारिक सत्ता में आया हो प्रातिभाषिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता में आया हो जगना माने व्यावहारिक सत्ता में आए तो वो स्वप्न के पदार्थों में अहमता आह, और ममता नहीं करता यदि करता है तो जगा नहीं है। ये स्थिति है ठीक जैसे वो प्रादिवासिक सत्ता से आया हुआ व्यक्ति व्यावहारिक सत्ता में आने पर उस प्रादिवासिक शरीर और तद उन विषयों में अहमता ममता नहीं करता वैसे ही ये व्यावहारिक सत्ता से जगा हुआ जो व्यक्ति होगा पारमार्थिक सत्ता में गया भास्तु के व्यावहारिक जगत में आत्मा है जो गया तदवत परे ब्रह्मणि वर्तमान जो परम ब्रह्म में रह रहा है मैंने ब्रह्माकार वृत्ति में रहना परम ब्रह्म में रहना ब्रह्माकार वृत्ति में जो बैठा होगा माने अभी वो जावारिक सत्ता से उठ करके गया जगह कहा जगह पारवारिक सत्ता में पहुंचा हुआ है वो तो ऐसा रहने वाला व्यक्ति सदा आत्मा वो हमेशा ही आत्म रूप से रह रहा है तीस रूप से सच्ची आत्मा हूँ इस भाव में बैठने वाला व्यक्ति व्यावहारिक सत्ता से उठना जैसे वक्त स्वप्न से व्यवहार में आना व्यवहार से परमार्थ में जाना तो परमार्थ जगत में गया हुआ जो बेटे ना अन्य दीक्षित है उसको अन्य कुछ दिखता एक ही ब्रह्मी है माना व्यवहारिक सत्ता से जो उठ गया है अब ये व्यवहारिक सत्ता में मई बना हो रहा शरीर में जैसे स्वप्न में भी मई करते थे हम सिंधु यहां जगने पर उसमय चला गया शरीर में तादाद में हट गया उसी प्रकार ये जाग्रत शरीर से जो उठा हुआ जावारिक सत्ता से उठा हुआ परमार्थ सत्ता में मैंने ब्रह्माचार वृत्ति में रहना ही परमार्थ सत्ता में जाना है वह सदा आत्मा ते सदा रूप से रहने वाले व्यक्ति में, न अन्य दीक्षित अन्य कुछ नहीं दिखता उसका माने शरीर आदि दिखेंगे ही नहीं उस काल में तो क्या तादाद में होगा इसके साथ तादाद में हट जाएंगे उस काल स्मृति ने यथा स्वप्न विलोकित अर्थे हाँ स्मरण थोड़ा कभी कभी हो सकता है तो जैसे स्वप्न से जब व्यक्ति जग जाता है जागृत में आता है उसको झूठा तो मानता है झूठा मान लेता है और सच्चा नहीं होता स्वप्न ये भी बात पक्की है कभी कभी स्वयं को मरा हुआ देखता है ये शरीर है देखता है स्वयं मर गया ठटरी ले जा रहे हैं लोग चिता में डाल रहे हैं जला रहे हैं अपने देख भी रहा है जल भी रहा देख भी रहा ऐसा होता है स्वप्न ऐसा भी स्वप्न होता है तो जला हुआ यदि वास्तव में मरा हुआ है तो अभी यहाँ जिंदा कैसे होना उसमें जागृत में जिंदा वाला होता है यहाँ भी तो हाँ तो इसके मतलब वो झूठा है पक्का झूठा है वो जो स्वप्न वाला बिल्कुल झूठा होता है अगर सच्चा हो स्वयं मर के गया और देख भी रहा था वही देख भी रहा था और सीता में भी रहा था स्वयं ऐसा भी होता है कभी इसका मतलब झूठा है वो तो कहते हैं किन्तु झूठा होने पर भी स्वप्न झूठा तो है जागृत में आने के बाद में उसको झूठा समझता है वो सच्चे नहीं समझता कुछ भी हो चाहे लाभ हो हानि हो वही रहने देता उसको कभी लाभ भी होती है स्वप्न में बहुत कुछ होता है कभी हानि भी है यही है जैसे यहां वैसे वहां है चाहे लाभ हो चाहे हानि हो दोनों को झूठा ही समझता है वो स्वप्न का भी राजा भी बन जाता है बनने पर भी दूसरे दिन देखता है तो वह अपना तो भिखारी यही होना है जगने पर भिखारी ऐसा पाया जाता है तो कभी कभी राजा स्वप्न में भिखारी बनता है तो जगने पर राजा होता है तो जो स्वप्न वाला झूठा है पट्टा है तो दृष्टांत दिया तब किन्तु वो स्वप्न के ख्याल आता है अरे रात में मैं भिखारी बन गया था या मैं राजा बन गया था ऐसा ख्याल तो आता ही नहीं आता जैसे ख्याल आता है झूठा समझ लिया और उन शरीरों में अभिमान नहीं है अब स्वप्न के शरीर में जगने के बाद स्वप्न के विषय में भी ममता नहीं है फिर भी ख्याल तो आता है स्मृति होती है कई दिनों तक बोलता ऐसा स्वप्न में आया ख्याल आता है जैसे ख्याल आता है वैसे यहां भी मनुष्य भाव से ऊपर तो उठ गया पारमार्थिक सत्ता में चला गया तो इसका ख्याल आएगा इसको जुड़ा समझ लिया है मेरा स्वरूप नहीं है शरीर आदि मेरा स्वरूप नहीं करके तो उठा हुआ जगा हुआ ज्ञान में वो फिर भी ख्याल आता है जैसे स्वप्न के पदार्थ में मिथ्या बुद्धि होने के बाद भी ख्याल तो रहेगा ना स्मृतिवती है उसमें कुछ दिन तक वैसे ही वर्तमान में जो कुछ हो रहा था वो जब जल जाता है ज्ञानाकार वृत्ति में जाता है जाने पर भी स्मृति रहेगी यही कहते हैं स्मृति यथा स्वप्न विलोकितार थे स्वप्न में देखे गए अर्थों में स्मृति तो होती है झूठा समझने के बाद भी ख्याल तो आता ही है स्मृति होती है ख्याल आता है ठीक इसी प्रकार तथा विदह तथा मैंने उसी प्रकार विद मे ब्रह्मवेदा जो पुरुष होगा आत्माकार वृत्ति में गया तो है जीवन मुख्य अवस्था में है वे भी वो तो उसको वर्तमान शरीर का भी कभी जब ख्याल आ जाता है माने शरीर भाव में भी उतरता है मरण में आएगा प्राशन मोचन आदो कहा उसके भोजन है प्राशन माने भोजन और मोचन माने त्याग आदि जो कुछ होता है तो उसमें भी पहले जैसा कर्म होता था वो स्वभाव से वो कुछ होता रहेगा ख्याल के कारण जीवन मुख्य अवस्था की बात है भोजन पानी करेगा वो जो बिल्कुल नहीं खाएगा ऐसा नहीं होता जीवन मुख्य अवस्था में वो तो ज्ञान की परम सीमा में पहुंचने के बाद वो ज्यादा दिन शरीर रहने वाला भी नहीं होना उस स्थिति में शरीर बिल्कुल भूल जाना ऐसा होना उसके पहले तो ख्याल आएगा जैसे स्वप्न से जागृत में आ गया कोई व्यक्ति आने पर भी स्वप्न के पदार्थों को ख्याल तो आता है ठीक इसी प्रकार यहां से जगता है वो जैसे स्वप्न से जगना वो प्रातिभाषिक सप्ताह से जागृत में आया वो जगा और ये जो तो व्यावहारिक है अभी व्यावहारिक सत्ता है ये निश्चित तो जगता है वो ज्ञानी होता है प्रादिवासिक सत्ता से जगना तो माने व्यावहारिक सत्ता में तो सभी आ जाते हैं किंतु व्यावहारिक सत्ता से ऊपर जाना जो पारमार्थिक सत्ता आत्माकार वृत्ति है उसमें पहुंचने वाले ज्ञानी लोग हैं उसमें गया हुआ जो व्यक्ति है ज्ञानाकार में है फिर भी शरीर आदि का ख्याल आएगा भोजन आदि का पैल जैसा करता था उसका ख्याल आएगा आएगा कि नहीं आएगा तो फिर उसी प्रकार का व्यवहार होगा उसको मिथ्या दृष्टि से होगा व्यवहार चलेगा सामान्य व्यवहार उसका रहेगा वो करने देगा, उनको तो अपने अपने पूर्वाभ्यास है संस्कार है उसके बल पर व्यवहार चलता रहेगा जैसा पहले करता था वैसे व्यवहार चलता रहे किंतु पहले के व्यवहार अब के व्यवहार में अंतर पहले सत्य समझते करता था क्या समझते किन्तु अब जैसे स्वप्न में रहते रहते स्वप्न के व्यवहार को कैसा समझ के करता था सत्य समझते करता था स्वप्न से जब जागृत में आता है तब तो मिथ्या करके व्यवहार करता है वैसे ही तो व्यावहारिक सत्ता है हम अभी जो वर्तमान में व्यावहारिक सत्ता में हैं तो इससे जब जगेगा उठेगा ऊपर पारवार्थिक सत्ता में पहुंचेगा तब ये झूठ होगा अभी झूठ होने वाला नहीं है ये जितने भी बोले झूठा है संसार कोई मानने को, को तैयार नहीं है थोड़ा तो विवेक से यहां से जब उठेगा व्यक्ति तब तो यह झूठ सिद्ध होगा पारवार्थिक सत्ता से झूठा कहा व्यावहारिक सत्ता से झूठ नहीं बोला ऐसा है तो भोजन पानी आदि उससे होता रहेगा कोई आपत्ति नहीं ले कहा आगे बोलते हैं कर्म निर्मित नावेरात्मो युक्त नये कर्म निर्मितो कर्मण निर्मित प्रारब्धम तल्पता त्मनोयुक्तम नैब आत्मा कर्म निर्मित अब प्रश्न होगा कि ये तो प्रारब्ध कर्म की चर्चा चल रही है प्रारब्ध कर्म है जब तक वो पारमार्थिक सत्ता में बिल्कुल पहुंचता नहीं तब तक प्रारब्ध कर्म की चर्चा है यही है ना जीवन मुक्ति अवस्था में भी प्रारब्ध कर्म की चर्चा हो रही है नहीं? कभी बाह्याकार वृत्ति बनती है कभी आत्माकार वृत्ति जीवन मुक्ति अवस्था ऐसी बिल्कुल आत्माकार वृत्ति ने होने के बाद तो शरीर ज्यादा रहेगा भी नहीं अंतिम क्षण है वो ज्ञान की पराकाष्ठा तो छठी भूमिका और सातवीं भूमिका करके जो बोलते हैं योगवासी शादी तो वहां तो फिर प्रारब्ध की चर्चा खत्म है किंतु जब तक बाह्य व्यवहार भी कुछ हो रहा है और भीतर साधना भी हो रही है आत्माचिंतन भी उस स्थिति में प्रारब्ध विचार किया किंतु जो वास्तव में देखा जाए तो प्रारब्ध नाम में कोई चीज सिद्ध नहीं होता अब विचार करते आगे कर्मणा निर्मितो देह यह शरीर किससे बना है कौन सा कर्म पहले किया हुआ कर्म कर्मणा निर्मितो देह जब यह कर्म के द्वारा शरीर बना है तो ये प्रारब्ध यदि है तो शरीर का ही प्रारब्ध प्रारब्ध तो पहले किया हुआ कर्म वही तो प्रारब्ध शब्द से बोल रहे हैं आप और उससे क्या बना हुआ है आत्मा नहीं बना है पूर्वकृत कर्म से शरीर अगर प्रारब्ध माने जाए तो शरीर का ही मानना पड़ेगा आत्मा का नत्मा को एक कर्म से पैदा हुआ नहीं है नित्य अनादि है वो कर्मणा निर्मित देहा शरीर कर्म के द्वारा निर्मित है पूर्वकृत कर्म का फल है निर्मित है प्रारब्धम तस् कल्पता प्रारब्ध की कल्पना करने है तो शरीर की तस् मैंने शरीर से कल्पता शरीर का ही है प्रारब्ध यही कल्पना करनी होगी तो आत्मा की न अनादे आत्मनो युक्तम अनादि जो आत्मा है अनादि कांग से चल रहा आत्मा उसके प्रारब्ध की कल्पना करना युक्त नहीं है क्यों नैबा आत्मा कर्म निर्मित यह आत्मा कर्म से पैदा होता नहीं है इसलिए प्रारब्ध की कल्पना जब होती है तो किसकी होती है आत्मा जी है किसकी होती है शरीर शरीर का प्रारब्ध है आत्मा का नहीं किस होता है तो आत्मा कर्म से निर्मित नहीं है अनादि है और जो कर्म से निर्मित होगा वो शादी होगा पहले नहीं होगा बाद में पैदा होगा जो कर्म से होने वाला पदार्थ शादी होता है माने पहले नहीं था अब हो गया किंतु आत्मा अनादि है तो उसके प्रारंभ बात ही नहीं।, नहीं क्यों आत्मा के लिए तो सुर्दी बोलती है अजो नित्य सात पुराण नन्दमान शरीर आत्मा के लिए तो ऐसे बोलती है कहा अजन्मा कहती है और जो पैदा होगा वो तो कर्म का कारण पैदा होने वाला होगा ना आत्मा को तो अजन्मा करने से प्रारंभ की बात ही नहीं रहेगा प्रारम्भ किसका होता है पूर्वकृत कर्म का फल प्रारम्भ पैदा होना पड़ता है शरीर के प्रारब्ध आत्मा का नहीं, क्यों है ये कहते आत्मकते अजो नित ब्रूते सदात्मना ष्य कुत प्रारब्ध कल्पनाजो नि ब्रूते श्रुतिर्देशमोवाद सदात्मा तिष्ठ तो सुत प्रारब्ध कल्पना श्रुति ब्रुते श्रुति कहती है आत्मा के बारे में अजो नित्य शासणो तो न हन्यते हन्य माने शरीर ऐसा अजह करके बोलती है नित्य बोलती है तो आत्मा पैदा होता नहीं है और प्रारब्ध की मानी पूर्वकृत कर्म का फल जो भोगेगा उसी का प्रारब्ध होगा आत्मा का प्रारब्ध हो नहीं सकता श्रुति अजन्मा कहती है आत्मा को नित्य कहती है और श्रुति के बाणी झूठी नहीं है ऐसा तू बात, ये जो श्रुति बोल रही है ना बिल्कुल यथार्थ बोल रही है मोघवाद माने बात, झूठी बात को बो भोगवाद बोलते हैं गीता के नमो अध्याय ना मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सब उनका सब व्यर्थ है व्यर्थ बातें उनकी आशा व्यर्थ है तो मोघ माने व्यर्थ और अमोघ माने वास्तविक श्रुति के वास्तविक यथार्थ बात है कौन अद्योगिक से अहसास होता है ये श्रुति बोल रहे आत्मा को अजन्मा करिए तो अजन्मा का प्रारब्ध होता है प्रारब्ध के कारण जन्म लेना है आत्मा जन्म जन्म होना ही नहीं तो क्या प्रारब्ध होना उसका माने पूर्वकृत कर्म के द्वारा जन्म लेना है आत्मा पैदा ही नहीं होता तो उसका पूर्वकृत कर्म बाकी नहीं चलता तो यह प्रारब्ध का जो विचार होता है शरीर का आत्मा का आत्मा का प्रारब्ध नहीं है कहा तदात्मना स्वतोष्य उस आत्मा रूप से जो बैठा हुआ है अजन्मा रूप से नित्य रूप से मैं अजन्मा हूँ नित्य हूँ श्रुति के बाणी पर विश्वास करके जो व्यक्ति अपना उस भाव में जो बैठ गया मैं अजन्मा हूँ नित्य हूँ इस भाव में बैठ गया, गया। मैं शरीर नहीं हूँ मैं अजन्मा अविनाशी आत्मसत्व हूँ इसमें दृढ़ करके जो बैठा हुआ होगा मैंने आत्मा में बैठा हुआ कहा शरीर में बैठा हुआ के तो प्रारब्ध होगा जो आत्मा में बैठा हुआ होगा तो ऊपर कतः प्रारब्ध कल्पना वहां प्रारब्धिकल्पना हो ही नहीं सकते मैं अजन्मा आत्मा हूं इस भाव में बैठने के लिए माने मुख्य जो ज्ञानी है उसकी प्रारंभिक विचार नहीं माने बिल्कुल आत्माकार वृत्ति में निरंतर जो रहता हो वहां प्रारब्ध का बातें नहीं चलेगी आगे प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति देहात्म भाव नैवेष्ट प्रारब्धम अतः अतः प्रारब्धं प्रारब्धं प्रारब्धं यदा तदा प्रारब्ध्य प्रारब्ध तभी सिद्ध होगा प्रारब्ध कर्म होगा कब यदा देहात्मना मैं एक मनुष्य हूं करके जो बैठी बैठा होगा देह रूप से बैठा होगा तब प्रारब्ध की चर्चा हो सकती है वहां प्रारब्ध सिद्ध हो सकता है मैं एक मनुष्य हूं ये भाव में जब तक है व्यक्ति तब तक प्रारब्ध की बातें चलेगी प्रारब्धम तदा सिद्ध प्रारब्ध तब सिद्ध होगा कब यदा देहात्मना स्थिति जब देह रूप से स्थिति है माने मैं एक मनुष्य हूं ऐसा करके बैठा होगा देह स्थिति में होगा तब तक प्रारब्ध के विचार होता है देहात्म भावो नैवे नएव ईष्ट कहते हैं देखो कि जो मुमुक्षु जो होते हैं संसार से मुक्त होना चाहते हैं मुमुक्षु उनके लिए, लिए देहात्म तो भाव में रहना इष्ट नहीं है तुम्हारे लिए इष्ट नहीं है काम करना माने प्रारब्ध की सिद्धि तभी तक है जब तक देहभाव में व्यक्ति रहेगा तब तक ही बात है किन्तु आप मुमुक्षु हैं मुमुक्षुओं के लिए देहभाव में रहना ईष्ट नहीं है देहात्म भावो नए व इष्ट इष्ट नहीं है हाँ, मुमुक्षु के लिए तो इष्ट नहीं है शरीर से ऊपर होना चाह रहा है जो मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं इसलिए प्रारब्धम के इसलिए आप प्रारब्ध को छोड़ दीजिए क्योंकि आप देहवाद में रहना नहीं चाहते है आप मुमुक्षु हैं तो देहवाद से ऊपर होना है अपने तो प्रारब्ध की काम क्यों करनी आपके सामने आपके लिए नहीं जो देहा रहना चाहते है उनके लिए प्रारब्ध है तो आप तो देहभाव से ऊपर उठने की इच्छुक हैं भुमुक्षु हैं ना आप आप भुमुक्षु हैं कि भुमुक्षु है? हैं भुमुक् तो भुमुक्षुआने देहा भाव से ऊपर उठना है इसको छोड़ना है जिन्होंने तो वहां प्रारब्धम त्यज्यम आता है अस्मात कारणात प्रारब्धम तेज। प्रारब्ध की चर्चा ही छोड़ दो आपके लिए जरूरत नहीं आपका कोई प्रारंभ नहीं क्यों आप शरीर से ऊपर उठने की कोशिश में है जब शरीर भाव में रहना चाहता है तब तक प्रारब्ध सिद्ध होता है जो शरीर भाव से ऊपर उठना हो वहां प्रारंभिक बातें नहीं अब रह गई बात ये प्रारब्ध आत्मा का नहीं है और मुमुक्षु के लिए भी वास्तविक प्रारब्ध की चर्चा करना ठीक नहीं किया वो शरीर से ऊपर उठना चाह रहा है शरीर स्थिति में जो बैठा होगा उसके लिए प्रारब्ध है मैं एक मनुष्य हूं करके बैठा होगा उसके लिए प्रारब्ध होता है मुमुक्षु मैं मनुष्यहूं से ऊपर उठना चाह रहा है तो प्रारंभिक बात वहां भी ठीक नहीं था किंतु अब रह गई बात आत्मा के प्रारब्ध है कि शरीर के प्रारब्ध है विचार किया तो आत्मा का तो नहीं हो सकता है क्यों आत्मा अजन्मा है प्रारब्ध फल देगा पैदा करेगा तो पैदा होने वाला शरीर है शरीर का प्रारब्ध होता है करके कहा था किन्तु अब कहते हैं शरीर का भी प्रारब्ध तो नहीं है कहा अदृष्ट वो तो अदृष्ट अलग चीज है कर्मजन्य जब तक फल नहीं आएगा तब तक बीच का धर्म बोलते हैं उसको अदृष्ट बोलते हैं कर्म से पैदा होता है कर्म से उपासना से पैदा होता है जिसको माने पाप पुण्य जो होते हैं ना कर्मजन्य पाप या पुण्य दोनों में से कोई एक है ताव। तो उसको अदृष्ट बोलते हैं अदृष्ट के बाद शरीर होगा अदृष्ट शरीर देगा बाद कर्म को तो जब तक किया तब तक नष्ट हो गया फल कालांतर में मिलना है देशांतर में मिलना है तो उस स्थिति में वो कर्म विनाश होने पर भी एक अदृष्ट छोड़ देता है उसे एक संस्कार पैदा होगा अदृष्ट पैदा होगा वो अदृष्ट फल काल तक रहेगा ऐसा उनकी चर्चा क्या तो शरीर के भी वास्तव में प्रारब्ध की जो कल्पना की ना भ्रांति ही है क्या शरीर के भी प्रारब्ध नहीं होता आत्मा के तो सिद्ध नहीं हुआ शरीर का भी नहीं प्रारब्ध प्रारब्ध जो बोलते हैं ये आत्मा और शरीर मिला हुआ पुंज विशेष जब होता था एक होता है ना में होता है वही प्रारब्ध का विचार होता है केवल शरीर का भी प्रारब्ध नहीं होता क्यों आत्मा का तो संभव नहीं अजन्मा है उसने पैदा ही नहीं होना है क्या प्रारब्ध होना उसका और केवल शरीर का भी प्रारब्ध नहीं होता यही कहते हैं आगे कल्पना भ्रांतिरेवहि कुतो भ्रांति भ्रांति कुतो अद्य सुत असतः अजा कब्धमस शरीर कल्पना भ्रांतिरेवहि अगस्त पुतः सत्व असत्व जन अजात अजातस्य कुतो स प्रारब्धम असत कुत विचार दृष्टि से जब देखते हैं तो ये प्रारब्ध है ये कल्पना मात्र है ना आत्मा में प्रारब्ध आत्मा का है ना शरीर का है दोनों का नहीं हो सकता अगर छानबीन करके सही देखें ठीक है लोक व्यवहार चल रहा है प्रारब्ध प्रारब्ध बोलते हैं वास्तव में देखा जाए आत्मा का तो नहीं है आत्मा अजन्मा है प्रारब्ध कर्म पूर्व कर्म के द्वारा पैदा होना पैदा कराने वाले को प्रारब्ध बोलते हैं आत्मा पैदा होता ही नहीं तो आत्मा का तो प्रारब्ध होता नहीं किन्तु अब शरीर की तरफ देखते हैं शरीर से आप ही प्रारब्ध कल्पना भ्रांति देवन शरीर के भी जो प्रारब्ध की कल्पना की जा रही है शरीर भी प्रारब्ध है ऐसा ये भी भ्रांति है वास्तविक भी क्यों शरीर अध्यस्थ है आत्मा में कल्पित है जो कल्पित पदार्थ वास्तव में होता ही नहीं उसका क्या प्रारब्ध हो रज्जू में सर्प कल्पित होता है अब सर्प ही नहीं है तो उसका कौन सा कर्म रहा होगा पहले का प्रारंभ जिस प्रारब्ध से आप सर्प बनना पड़ा उसको माने वास्तविक सर्प नहीं रज्जू वाला सर्व पड़ी है रज्जू जहाँ सर्व बुद्धि होती है उसका क्या प्रारब्ध हो अध्यस्त हो आरोपित है उपस्थु ही नहीं हो उसके भी प्रार्भ शरीर आरोपित है जिसमें आत्मा में तो अध्यस्त पुतःत्वम कोई देखती हो तब उसकी प्रारब्ध की बातें चलेगी शरीर अध्यस्त है अगर वेदांत दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा में कल्पित है चले आरोपित है है आत्मा शरीर रूप से माना जा रहा है तो अध्यस्त पुतस्तत्वम जो अध्यस्त पदार्थ है उसकी सत्ता कैसे अस्तित्व कैसे बंद्यापुत्र नहीं है उसको कोई हाय करके बोलना गलत है वैसे ये है रज्जू की सर्प को हाय करना गलत है सत्ता ही नहीं उसकी असत से शरीर अध्यस्त में आता है आरोपी तो है आरोप है आत्मा में आरोपी है, है आत्मा मैं शरीरों करके मान्यता बनी हुई है यहाँ वैसे होता है रज्जू होती है वहां सर्प है करके बुद्धि बनती है वैसे यहाँ भी है आत्मा और बुद्धि बन गई मनुष्य बनेगी बुद्धि मात्र है वस्तु तो मात नहीं है क्यों खो तो तो तो जाता है सुसुक्ति आदि में खो तो जाता है ये वस्तु होना हमेशा होना चाहिए तो ज्ञान काल में खो जाएगा तो अध्यस्त से कुत तुम शरीर अध्यस्त है आरोपित है इसका क्या सत्ता कहां है इसकी जब अस्तित्व ही नहीं इसकी तो असत्व से कुतोजनी जो असत पदार्थ हो गया शरीर अध्यस्त क्या होता है सत्य नहीं होता असत होता है असत की उत्पत्ति कैसी होगी जनी माने उत्पत्ति उत्पत्ति होनी चाहिए शरीर शरीर की उत्पत्ति असत्य कुतोजनी जनि माने उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति कैसे हुई जो है ही नहीं कहां से उत्पन्न होना चाहिए कैसे महाराज फिर ये देखता कैसे ये भ्रांति है न होने पर भी दिखता है मरूभूमि में जल नहीं होता फिर भी जल दिखता कि नहीं दिखता होना नहीं चाहिए देखने के लिए होना कोई जरूरी है। रज्जु में सर्प होता है क्या फिर भी दिखता है वो भ्रांति है शरीर घासना भी एक भ्रांति मात्र है वास्तव में शरीर नहीं है तो यहां भी प्रारब्ध की बात ही नहीं प्रारब्ध होने के लिए व्यक्ति चाहिए शरीर को देखा या आरोप है आत्मा में आरोपित है अध्यस्थ है तो उसकी सत्ता नहीं होती जो अध्यस्थ पदार्थ अस्तित्व तो नहीं रहेगा जो है करके ही नहीं है तो उसको कहा उत्पत्ति होनी है कोई हो तो उत्पन्न हो जब है ही नहीं तो क्या उत्पन्न होगा जब उत्पन्न ही नहीं हो अजात से पुतो जो पैदा ही नहीं हुआ उसका नाश कैसे होगा शरीर का नाश भी नहीं होता नाश नहीं होता क्यों है नहीं क्या नाश होना होने के लिए नाश होना नाश के लिए वस्तु चाहिए अजन्मा हो गया क्यों पैदा ही नहीं होता जो वस्तु है ही नहीं तो क्या पैदा होना और पैदा ही नहीं तो नाश नहीं है और कुतो नाश प्रारब्धम असतः कुता जो असत पदार्थ का प्रारब्ध कैसे होगा जो है ही नहीं जो उसके क्या प्रारब्ध होगा शरीर दृष्टि से देखते हैं तो है ही नहीं में चला जाता तो उसके भी प्रारब्बक बेकार ही है होता ही नहीं प्रारब्धक और आत्मदृष्टि से देखते हैं वहां प्रारब्ध होना संभव ही नहीं आत्मा अजन्मा है उसके लिए प्रारब्ध काम ही नहीं करेगा ये प्रारब्ध केवल कल्पना मात्र है वास्तव में प्रारब्ध नाम की चीज भी नहीं है उधर भी नहीं करता इधर भी नहीं करता ई कहा आगे ज्ञान ज्ञान कार्य समूल से लयो यदि कथं इति इष्ट कथ देशवो जलाम सू बायद दृश्या नतु न तो देहा सत्यबोधना यतः युतेरभिप्रा पर्थक गोचर ज्ञानेना ज्ञान कार्यस्य समूलश लयो यदि इति दुष्ट कथम देहति शंकाव सूं बाह्य दृष्टिया नसु वजती नेहास्य बोधनाय विपशिता यतप्राय पर गोचर देखो शास्त्र में प्रारब्ध की चर्चा है स्तृति में की चर्चा भी है किन्तु अब यहाँ देखते हैं तो चर्चा होनी नहीं चाहिए क्यों प्रारब्ध आत्मा का हो नहीं सकता और शरीर की भी नहीं हो सकता शरीर अध्यस्त है अध्यस्त की अस्तित्व नहीं अस्तित्व नहीं तो वो उसकी उत्पत्ति नहीं जो तो उत्पन्न नहीं हुआ तो उसका नाश ही नहीं शरीर का नाश भी नहीं है कहते हैं शरीर नष्ट होता है नष्ट भी नहीं होता वास्तव में क्यों आए नहीं क्या नाश होना है <laughs> वो तो वो तो नाश हो क्यों आरोपी था आत्मा है आत्मा को शरीर मान रहा है आरोपी रज्जू का रज्जु में जो सर्व वास्ता है उसका नाश नहीं होता उसकी केवल निवृत्ति बोलते हैं क्या बोलते हैं आए नहीं क्या नाश होना वो तो नाश होना चाहिए नाश भी नहीं और जो पदार्थ है ही नहीं उसका क्या प्रारंभ है शरीर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो है नहीं सिद्ध होता तो प्रारब्ध की कल्पना वहां भी करता है फिर ये श्रुति में प्रारब्ध की कल्पना चर्चा है हाँ कहते हैं जो लोगों ने मान्यता बनाई हुई है ना उसके अनुवाद करके बोलते हैं, होती वास्तव में प्रारूप यह सिद्ध होता नहीं है ये कहना चाहते हैं एक प्रश्न उठता अज्ञानी व्यक्ति एक प्रश्न करेगा जब ज्ञान होगा किसी को ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया ज्ञान अपने विरोधी को नाश करेगा अहम ब्रह्मास्मि इसमें पहुंचा तो मैं ये शरीर आदि हूं ऐसा जो बुद्धि पैदा पाई, करने वाला अज्ञान था वो नष्ट हो गया अधिष्ठान अपना स्वरूप का ज्ञान होगा तो जिस अज्ञान के कारण मैं मनुष्य हूं ये पना आ रहा था वो अज्ञान नष्ट हो जाएगा और कारण नाश से कार्य नाश अनिवार्य है अज्ञान का कार्य शरीर है धागा को जला देंगे कपड़ा बचेगा जो नहीं बचेगा वैसे जब शरीर का जो बीज था अज्ञान वो जब नष्ट हो गया है तो शरीर कैसे रहेगा ज्ञानी के शरीर को तो तत्काल नष्ट हो जाना चाहिए ज्ञानी का शरीर जाने के कोई उपाय है नहीं तो क्यों अज्ञान नाश हो गया है ज्ञान के द्वारा ब्रह्माचार वृत्ति में गया अज्ञान नष्ट हो गया जिस अज्ञान के कारण ये जीवित था शरीर जो कारण चला जाने के बाद में कार्य रह नहीं सकता उपादान कारण निमित्त कारण के जाने पर तो रहता है जिस दंड से घट बनाया था काम में लिया था दंड जल गया तो घट नहीं छूटेगा निमित्त कारण है वो कितने उपादान कारण जिसमें कार्य पैदा होता है उपादान कारण अज्ञान में ये शरीर बना हुआ था अज्ञान नष्ट होने पर शरीर भी नष्ट होना चाहिए ज्ञानी का शरीर कैसे रहता एक प्रश्न आ गया अज्ञानियों ने प्रश्न कर दिया उस प्रश्न के उत्तर देना है माने वास्तव में जो ज्ञानी है उसके दृष्टि में कोई शरीर भी नहीं है जन्तु अज्ञानी के दृष्टि में ज्ञानी के शरीर दिख रहा है तो इसलिए वहां प्रारब्ध की कल्पना सिर्फ नहीं की थी कहते हैं ज्ञान ना अज्ञान कार्य से समूल से ज्ञान आत्मज्ञान हो गया है उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का कार्य शरीर मैं मनुष्य हूं यह अज्ञान ये शरीर समूल से मूल के सहित लय हो गया मूल कौन है इसका जड़ अज्ञान अज्ञान और शरीर दोनों ही विलय हो गए किसके द्वारा ज्ञान के द्वारा जब में देती पहुंचा, तो वो अज्ञान का जो कार्य है शरीर और इसका मूल है अज्ञान दोनों के दोनों का यदि लय हो जाता है क्योंकि अज्ञान रहेगा नहीं ज्ञान काल में और अज्ञान माने शरीर का कारण था वो कारणनाश से कार्यनाश होता ही है तो दोनों चले गए उस अयम कथम देहा ये फिर यह ज्ञानी का शरीर कैसे रहेगा उसके तो उसी काल में शरीर पात हो जाना ज्ञानी का क्यों हाँ। तो अज्ञान से अज्ञान से अज्ञान का नाश किया है उसने और अज्ञान नाश होने पर शरीर चला जाएगा क्यों अज्ञान का कार्य है कार्वनाश से कार्य का नाश हो जाता है तो ऐसी किसी की शंका है तिष्ठती अयम कथम देह अयम देह कथम तिष्टी उस ज्ञानी का यह शरीर जो है कैसे रहेगा इसी शंकावतो जड़ान ऐसे मूर्ख लोगों शंका करने वाले जड़ बुद्धि वाले हैं उनको समाधान देने के लिए स्तृति में प्रारब्ध का विचार हुआ अरे भाई अज्ञान चला गया तो गया किन्तु अभी प्रारुब्ध तो बाकी है क्या बाकी है प्रारंभ प्रारुब्ध तो बाकी कल्पना ऐसे प्रश्न आने पर सुर्ती ने कल्पना करके बोला वास्तव में प्रारब्ध तो पूर्व तो कुछ नहीं समाधा तुम उन अज्ञानियों को समाधान देने के लिए जिसने प्रश्न कर देगा ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान का कार्य शरीर नष्ट हो गया जाए चाहिए उसका शरीर कैसे रह रहा है। ऐसा प्रश्न करने वाले जो व्यक्ति हैं तो, हो तो, तो विचार होगा तो उसमें कहा ऐसे जो श्रद्धालु व्यक्ति सामने आके शंका करे उसको समाधान देने के लिए प्रारंभ का विचार माने वहाँ क्या करते हैं अज्ञान का दो अंश है विचार आता है आवरण अंश नष्ट कर देगा ज्ञान किंतु विक्षेप बचेगा जब तक शरीर होगा वही विक्षेप को लेकर के प्रारंभ की कल्पना अज्ञान एक अंश है आवरण अंश होगा ज्ञान आवरण भंग करेगा विक्षेप अंश रहेगा अज्ञान का वही प्रारब्ध के रूप में काम कर रहा ऐसे उत्तर देते हैं शिक्षु आदि में तो किसी व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि ज्ञानी को जब ज्ञान होता है तो ज्ञान का शत्रु अज्ञान चला जाएगा नष्ट हो जाएगा और अज्ञान जन्य शरीर भी चला गया उस जाना चाहिए क्यों कारण रहन पर कार्य नहीं रहता तो उसका शरीर कैसे रहता एक प्रश्न आया अज्ञान तो मिट गया ज्ञान से उसका ज्ञानी जिसको कहते हैं अज्ञान रहेगा तो ज्ञानी कैसे हो इसका मतलब अज्ञान वहां नहीं है ज्ञानी है वो तो अज्ञान चले जाने पर खतरा आ गया शरीर में क्योंकि शरीर उसका कार्य अज्ञान का कारणनाश से कार्यनाश होता हो जाता है धागा को जला देंगे तो कपड़े को कुछ नहीं वो अपने अपना प्रश्न हो जाएगा तो कारणनाश से कार्यनाश हो ही जाना फिर शरीर उसका कैसे रहेगा ज्ञान का ऐसी कल्पना ऐसे प्रश्न कैया करता है कोई व्यक्ति कोई, कोई सोच समझ के नहीं करता है अज्ञानी व्यक्ति कोई जड़ है जड़ जड़बुदी वाला व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसमें समाधा तो उस प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाह्य दृष्टिया प्रारब्बम बदलती वास्तव में ही पारमार्थिक दृष्टि से प्रारब्ध की चर्चा नहीं करती तो प्रारब्ध सिद्ध होता ही नहीं आत्मा का प्रारंभ नहीं और शरीर का भी प्रारंभ है शरीर का क्यों नहीं यह है ही नहीं इसलिए प्रारंभ नहीं यह है ही नहीं जाता है शरीर विचार से जाने पर आत्मा अजन्मा है उससे प्रारब्ध नहीं ये प्रारब्ध की कल्पना जो करती है श्रुति कुछ ऐसा करते युति संज्ञापित हो जब समाधात्म बाह्य दृष्टिया बाह्य दृष्टि से समाधान माना जैसे लोग की मान्यता है उस दृष्टि से समाधान देने के लिए प्रारब्धम बदती स्तृति प्रारब्ध के कथन करती है वास्तव में भीतर से नहीं बाहर से न देहा तो देहादि सत्य तो बोधनाय अपनी पश्चिता ज्ञानियों के लिए प्रारब्ध की चर्चा नहीं की देह सत्य ऐसा करने के लिए नहीं बोल रही तो है प्रारंभिक चर्चा नहीं कर रही है विपश्चिता मन विदुषा विद्वानों को देहादि सत्य तो बोल शरीर सत्य है यह सत्य है ये कहने के लिए प्रारब्ध की चर्चा नहीं करनी रही श्रुति यथा श्रुते अभिप्राय परमार्थ श्रुति का अभिप्राय तो परमार्थ एक वस्तु है उसी को विषय करना है वो आत्मा को विषय करना उसका अभिप्राय यही है ये न प्रकार पहुंच जाए आत्मा में व्यक्ति पहुंच जाए श्रुति का अभिप्राय तो वही है तो प्रारंभ आदि की चर्चा में अभिप्राय किंतु प्रश्न जब आता है तो उत्तर देना पड़ा इसलिए प्रारंभिक चर्चा वास्तव में प्रारंभिक चर्चा हो ही नहीं सकती था समय हो गया है मेरा उत्तर